ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि ऋतुराज वसंत के आगमन पर, जहाँ चारों ओर उमंग और उत्साह का वातावरण छाया हुआ है वही डॉक्टर महेश परिमल खोज रहे हैं वसंत को। उनकी नजर में वसंत खो गया है और, और इसीलिए वे, वे पूछ रहे, रहे हैं वसंत वसंत कहाँ हो तुम? तो लीजिए प्रस्तुत है उनका ये आलेख अभी अभी ठंड ने गर्मी गर्म का, चुंबन का चुंबन लिया है समझ गया? बस वसंत आने वाला है पर वसंत है कहाँ वह तो खो गया है सीमेंट और, और कंक्रीट के, के जंगल में अब, अब प्रकृति के रंग भी बदलने, बदलने लगे, लगे हैं लोग तो और भी प्रकृती तेजी प्रकृती से बदलने लगे हैं। अब तो उन्हें वसंत के आगमन का नहीं बल्कि वैलेंटाइन डे का इंतजार रहता है उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि वसंत कब आया और कब गया उनके लिए तो वसंत आज भी खोया हुआ ही है कहाँ खो गया है बसंत क्या सचमुच खो गया है तो हम क्यों उसके खोने पर आंसू बहा रहे हैं क्या उसे ढूंढने नहीं जा सकते क्या पता हमें वहाँ मिल ही जाए ना भी मिले तो क्या कुछ देर तक प्रकृति के साथ रह लेंगे उसे भी निहार लेंगे अब अब वक्त ही कहाँ मिलता है प्रकृति के संग रहने का तो चलो चलते हैं वसंत को तलाशने। सबसे पहले तो यह जान लें कि हमें किसकी तलाश है। मोस्ट वेड चेहरे भी आजकल अच्छे से याद रखने पड़ते हैं तो फिर यह तो हमारा प्यारा वसंत है जो इसके पहले हर साल हमारे शहर ही नहीं हमारे देश में आता था इस बार समझ नहीं आता कि अभी तक क्यों नहीं आया ये वसंत। आपने कभी देखा है हमारे वसंत को लो आपको भी याद नहीं अब कैसे करें इसकी पहचान कोई बताए भला कैसा होता है वसंत क्या मिट्टी की गाड़ी की नायिका वसंत सेना की तरह प्राचीन नायिका है या आज की विपाशा बसु या मल्लिका शेरावत की तरह या कैटरीना कैफ की तरह किस तरह, किस तरह दिखता है वह कोई बता सकता है भला चलो उसे बुजुर्ग से पूछते हैं, शायद वे बता अरे, ये तो कहते हैं कि मेरे जीवन का वसन तो अब खो गया है या फिर मेरे जीवन का वसंत तो तभी चला गया जब उसे उसके बेटे ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया लो भला अब ये क्या बताएंगे इनके जीवन का तो वसंत ही चला गया चलो उस वसंत भाई से पूछते हैं आखिर कुछ सोच समझकर ही रखा होगा माता पिता ने उनका नाम लो ये भी गए काम से। ये तो घड़ी साज वसंत भाई हैं, जो कहते हैं कि जब से इलेक्ट्रॉनिक घड़िया बाजार में आई हैं, इनका तो वसंत ही चला गया अब क्या करें चलो, चलो चलो इस वसंत विहार सोसाइटी में ढूंढते हैं यहाँ तो मिलना ही चाहिए वसंत कंक्रीट के इस जंगल के कोलाहल में बदबूदार गटर धुआं धुआ, धूल, धूल और कचरों का ढेर है भला यहाँ कहाँ मिलेगा हमारा वसंत यहाँ तो केवल शोर है बस शोर ही शोर भागो भागो यहाँ से। ये यह आ रही है वासंती, ये जरूर बताएगी वसंत के बारे में लो, इनके भी शिकायत है कि जब से लोगों के घर में कपड़े धोने की मशीन और वैक्यूम क्लीनर आ गया है हमारा तो वसंत ही चला गया अब भला कहा मिलेगा वसंत चलो हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी से पूछते हैं। वे तो उसका हुलिया बता ही देंगे दे। लो ये तो शुरू हो गए वह भ्रमर का गुंजन वह कोयल की कूक व शरीर की सुडोलता, वह कमर का कसाव वह विरही ही और उन्माद में डूबी प्रेसी वह घटादार वृक्ष और महकते फूलों के गुच्छे बहते झरने और गीत गाती लहरें वह छलकते रंग और आनंद का मौसम बस मन मयूर हो उठता है और मैं झूमने लगता हो गई ना तुम विधा इन्होंने तो हमारे वसंत का ऐसा वर्णन किया कि हम यह निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि वसंत को किस रूप में देखें सब कर कर रख दिया है सर ने चलो अंग्रेजी के साहित्यकार सर से पूछते हैं शायद उनका वसंत हमारे वसंत से मेल खाता हुआ हो अरे ये सर तो उसे स्प्रिंग सीजन बता रहे हैं कहाँ मिलेगा यह स्प्रिंग सीजन थक गए हैं भाई थोड़ी देर चाय तो पी लें तब फिर आगे बढ़ेंगे अरे इस होटल के मेनू में किसी स्प्रिंग रोल का जिक्र आ रहा है शायद इसी में दिख जाए हमें हमारा वसंत। लो गए काम से, ये तो नूडल्स हैं, क्या इसे ही कहते हैं वसंतन ओहो अब तो हार गए हार गए इस वसंत को ढूंढते न जाने कहा किस हाल में होगा वसंत, किस रूप में होगा वसंत। हम तो नई पीढ़ी के हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है कैसा होता है ये वसंत। वसंत को पद्मा करने देखा है और केशव दास ने भी देखा है कैसे दिख गया इन्हें बगरों वसंत? कहा देख लिया इन्होंने वसंत महाशय को नहीं रहा ज्यादा अब हमसे थक गए है, है हम तो ये तो ये नहीं तो मिले, मिले। अलबत्ता पाओ की जगड़न जरूर, जरूर वसंत की परिभाषा बता देगी अचानक भीतर से आवाज आई, लगा, लगा कहीं दूर से, से कोई कह रहा है कौन कहता है कौन कहता है कौन कहता कि वसंत खो गया, गया है मेरे साथ आओ तुम्हें तरह तरह के वसंत का परिचय देता हूं ये देखो कॉलेज का कैंपस यहाँ जुगनुओं की तरह यौवन का मेला लगा हुआ है मैं पूछता हूँ क्या ये सभी प्रकृति के पुष्प नहीं हैं? इन्हें भी वसंत के मस्त ने अभी-अभी आकर छुआ है यौवन का वसंत। इसकी छुवन मात्र से ही इनके चेहरे पर निखार आ गया है देख रहे हूँ इनकी अदाए ये शोखी ये चंचलता वसंत केवल पहाड़ों झरणों और बागों में ही आता है ऐसा किसने कहा है तुमसे? कभी भरी दोपहरी में किसी फिल्म का शो खत्म होने पर सिनेमा घर के आसपास का नज़ारा देखा है वहां तो वसंत होता ही है स्नैक्स खाते हुए भुट्टे खाते हुए चाट खाते हुए पेस्ट्री खाते हुए पानीपुरी खाते हुए मालूम है नहीं भाया न का ये अंदाज तो चलो स्कूल की छुट्टी होने पर वहाँ का नजारा देखते हैं। आपको वसंत वहाँ मिलेगा देखोगे तो दंग रह जाओगे, जाओगे वसंत का रूप देखकर। वो देखो, वो देखो छुट्टी की घंटी बजी, बजी जी जी और टूट पड़ा सभी के सब्र का बांध खास करके बच्चों की सब्र का बांध कैसा भागा चला आ रहा है मासूमों का अलहड़ बचपन पीठ पर बसता लिए ये बच्चे जब सड़क पर चलते हैं तब पूरी की पूरी सड़क एक बगीचा नजर आती है और हर बच्चा फूल नजर आता है क्या इन फूलों पर नहीं दिखता आपको बसंत कभी कभी किसी ग्रीटिंग कार्ड की दुकान पर खड़े होकर देखा है इटलाती ज्योतियों को हमेशा सुंदर फूलों बाग बगीचों और हरियालियों वाला कार्ड्स पसंद करती है ऐसा नहीं लगता है कि इनके भीतर भी कोई वसंत है जो इसे पसंद के रूप में बाहर आ रहा है ऐश्वर्यशाली लोगों के घरों में तो वॉल पेंटिंग के रूप में हरियाली वसंत की पूरी मादकता के साथ रहती है ये सारे तथ्य बताते हैं की वसंत है यही कही है, यहीं कहीं है। हमारे भीतर है हम सब के भीतर है बस बस जरा सा दुबक गया है और हमारी आँखों से ओझल हो गया है अगर हम अपने भीतर इस वसंत को ढूंढे तो इसे देखते ही अनायास ही कह पड़ेंगे हाँ हाँ यही है मेरा वसंत जिसे मैं और आप न जाने कब से ढूंढ रहे हैं वसंत जीवन का संगीत है ताजगी है, चहक है सौंदर्य की खनक है परिवर्तन की पुकार और अंगों का उल्लास है साक्षात्कार है जीवन का जहाँ कहीं ऐसी अनुभूति होती है वसंत यही है वसंत कहीं नहीं खोया है मेरी और आपके अंदर समाया वसंत अभी भी अपना उजाला ताजगी सौंदर्य पूरी ऊर्जा के साथ चारों ओर फैला रहा है बस, खो गई है तू तो वसंत को परखने वाली हमारी निगाहे अब तो मिल गया ना आप सभी को अपना अपना, अपना तो चलो विचारों को देकर अंत अब अपने ही वसंत में खो जाते हैं अभी हमने सुना डॉक्टर महेश परिमल का आलेख वसंत वसंत कहाँ हो तुम तो? वाचक स्वर भारतीय मरीम